श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद तपस्या काल में तारक कभी कभी पैदल दक्षिणेश्वर चले जाते थे और बहुत रात में वहीं रह जाया करते थे आत्मचिंतन में निमग्न तारक उन दिनों लोक समागम से दूर ही रहा करते थे अतः दक्षिणेश्वर में उनकी उपस्थिति भक्तों को प्रायः अज्ञात ही रहती थी काकुड़ में रहते समय एक बार वे वृंदा गए वहाँ से वे ब्रज की रज तिलक का और प्रसादी चने लेकर दक्षिणेश्वर में ठाकुर के दर्शन करने आए कुछ दिन पहले गिर जाने के कारण ठाकुर का हाथ टूट गया था डॉक्टरों ने बैंडेज करके उसे बांध दिया था साधु को इस प्रकार का शारीरिक कष्ट होना युक्तिसंगत है अथवा नहीं आदि विषयों पर उस समय भक्तों के बीच चर्चा होती थी ठाकुर ने तारक को सामने पाकर उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा अच्छा लोग कहते हैं कि ये यदि इतने साधु हैं तो फिर इन्हें रोग क्यों होता है तारक ने एकदम उत्तर दिया भगवान दास बाबा जी भी काफी दिनों तक रोग के कारण शैयाग्रस्त थे इस सरल उत्तर में किसी दार्शनिक मतवाद की सहायता से सत्य को ढकने अथवा अपने संदेह को छिपाने का प्रयास नहीं है क्योंकि साधु जीवन से सुपरिचित तारकनाथ को यह ज्ञात था कि शरीर प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही चलता है रोग होना ना होना इसका साधुत्व के साथ क्या संबंध है चिकित्सा के निमित्त अठारह सौ ईस्वी में ठाकुर काशीपुर आए और उनकी सेवा के लिए तारक भी वहीं आकर निवास करने लगे वहां पर सेवा के साथ वही साथ नरेंद्र के नेतृत्व में ध्यान भजन तथा शास्त्र अध्ययन भी हुआ करता था बौद्ध धर्म तथा निर्गुण निराकार ब्रह्म पर भी वहाँ यथेष्ट विचार विमर्श होता रहता था आए हुए भक्तों के साथ नरेंद्र इन्हीं सब विषयों पर युक्ति तर्क करते अथवा तारकनाथ को तर्क में लगाकर आनंद लेते थे भक्तगण इनका भाव न समझ पाकर एक बार इन्हें नास्तिक तक समझ बैठे थे परंतु ठाकुर ने उन्हें समझा दिया कि यह साधक जीवन की एक विशिष्ट अवस्था मात्र है इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं एक दिन भगवान तथागत के चिंतन में विभोर नरेंद्रनाथ ने तारक और काली अभेदानंद के समक्ष बोध गया चलकर तपस्या करने का प्रस्ताव रखा दोनों सहमत हुए केवल एक गेरुआ वस्त्र पहने तथा कंधे पर एक कंबल लिए तीनों सांस चल दिए बोधगया पहुंचने पर वे लोग जिस वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर तथागत ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी उसी के नीचे बैठकर ध्यान में डूब गए शाप के सिंह जिस वज्रासन में बैठे थे नरेंद्रनाथ भी उसी पर आसीन हुए तीनों साथ बैठे ध्यान में मग्न थे ऐसे समय अचानक नरेंद्रनाथ ने भावावेश में रोते हुए तारकनाथ को झकड़ लिया फिर दूसरे ही क्षण वे पुनः सहजावस्था में आकर ध्यान में बैठ गए बाद में तारक ने जब इसका कारण पूछा तो नरेंद्र ने बताया मन में एक तीव्र वेदना का अनुभव हुआ था सब कुछ तो है पर वे कहाँ हैं बुद्धदेव का विरह इतना अधिक महसूस होने लगा कि मैं स्वयं को संभाल न सका और इसीलिए रोते हुए आपको जकड़ लिया। वह रात ध्यान में ही बीती उनकी इच्छा थी कुछ और दिन बोधगया में बिताए परंतु भिक्षा में प्राप्त मड़ुए की रोटियां नरेंद्र के पेट को सहन नहीं हुई फिर गर्म कपड़ों के अभाव में नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी अतः तीन चार दिन बाद ही वे लोग गया होते हुए पुनः काशीपुर लौट आए उन लोगों को देखकर ठाकुर ने एक उंगली चारों ओर घुमाई और अंगूठा दिखाते हुए कहा कहीं कुछ भी नहीं है फिर अपनी ओर संकेत करते हुए बोले इस बार सब कुछ यही है और चाहे जहां भी क्यों न जाओ कुछ न पाओगे यहां के सभी द्वार खुले हैं काशीपुर लौटने के बाद भी उन लोगों में गहन ध्यान का भाव बहुत दिनों तक बना रहा इसीलिए वे प्राय दक्षिणेश्वर में ही रात बिताया करते थे और कभी कभी वहीं पर रह भी जाते थे तारक प्रारंभ से ही नरेंद्र के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे पर एक घटना ने उस श्रद्धा में प्रेम को और भी वर्धित कर दिया काशीपुर में उनमें से कुछ लोग एक बड़ी मच्छरदानी के नीचे एक ही साँस सोया करते थे एक रात तारक की नींद खुल गई देखा कि सारे कमरे को प्रकाशमान करती हुई नरेंद्र की देह के चारों ओर छोटी छोटी शिव मूर्तियां घूम रही हैं उन्हें स्मरण हो आया कि नरेंद्र का दूसरा नाम वीरेश्वर है और जिनकी पूजा के फल फलस्वरूप नरेंद्र का जन्म हुआ है उन वाराणसी के वीरेश्वर शिव के स्वरूप का इसी प्रकार वर्णन है काशीपुर की एक छोटी सी घटना से तारक के प्रति ठाकुर के स्नेह की झलक मिलती है उस दिन रसोइये के न होने के कारण तारक भोजन पका रहे थे ऊपर से छौंक देने की गंध पाकर ठाकुर ने पूछा कौन पका रहा है यह जानकर कि तारक पका रहे हैं उन्होंने थोड़ी सी चचड़ी मंगवा कर चखी